नौशा oh, yeah. के अलावा जो दूसरी बात है वो ये है मेरे सदगुरुष जो जिनसे मैंने दीक्षा है उनकी महिमा का छोटा सा हिस्सा आपको मैं अवगत कराने की प्रयास करूँ तो हम शुरू वहीं से कर एक धन्यवाद के भाव के साथ पहला धन्यवाद तो आप सब श्रोता करना हो तो आप सब यहाँ पर बताते हैं और इस कार्यक्रम का जो र्धन होता है जिसके कारणे कारण कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होता है उसमें सबसे बड़ा आप सब की आप सब है आप सबकी उपस्थिति आप सबका दूसरा जो धन्यवाद का भाव है वो उन लोगों के प्रति है जो इस आचरण को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देते हैं यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष मैं मेरी उपस्थिति दिखाई दे रही है उन सज्जनों की उपस्थिति दिखाई पर आते हैं, लेकिन परोक्ष में और भी लोग हैं जो इसके पीछे कार्य करते हैं कुछ सफाई करता है उसे इसे हाथ के शहर साफ चमक के रखता है और अनुपस्थिति में भी इसका आश्रम की जो देख करते हैं उन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूँ जैसे हमारे घर के जो कुछ वर्कर्स हैं कार्यकर्ता हैं देवेंद्र हैं ये सब इस आश्रम की देख रेख में जीवन जीवनदाय काम करते हैं जिसके जिनके लिए काम संभव नहीं होगा और सर्वोच्च जो मेरा धन्यवाद है मेरे गुरुदेव प्रति धन्यवाद बहुत छोटा है उनकी कृतज्ञता की कोई शब्दों में व्याख्या करना संभव नहीं है तो मेरे गुरुदेव दुखे अगरणी हरिंदाजी सशीन रहे हैं लेकिन उनकी अनुपस्थिति का एहसास मुझे कभी भी नहीं हुआ जब वो चले गए तब भी उनकी अनुपस्थिति का एहसास नहीं हुआ ऐसा लगा वो एकदम लगने के करीब और आज भी उनकी उपस्थिति जीवंत महसूस होती है हर प्रश्न का वो उत्तर देते हैं हर बात को समझाते हैं जब यहाँ आश्रय में कोई कार्यक्रम होता है तो कई बार विषय इतना क्लिष्ट उलझावक होता है कि मेरी क्षमता के बाहर होता है कि उसके बारे में कैसे क्या बोलूं लेकिन यह हर पहले का उत्तर वो परमेश्वर की तरह हृदय में आके अंतरात्मा की आवाज़ बनकर या मन को अपने संचालन में लेकर बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेकर वो उस बात को स्पष्ट कर रहे ये सब चीज़ें गुरु कृपा और उनका अनुग्रह है जिसके लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है जो मैं उनको उस चीज़ का साधुवाद दे सकूँ सचमुच में साधुवाद देने की कोई बात नहीं है। हमारे शिव दर्शन में गुरु शिष्य रिश्ते को बताते हैं कि इसके भिन्न भिन्न संबंध महान संबंध होता है और निनतर संबंध भी होते हैं गुरु शिष्य लेकिन जो सर्वोच्च संबंध होता है वो तब होता है जब गुरु शिष्य के बीच में अभिन्नता का रिश्ता है गुरु अपने को शिष्य से एक कर लेता है शिष्य अपने को गुरु से अभिन्न कर लेता है और वो रिश्ता किसी भी रिश्ते से बड़ा रिश्ता है जो एक रिश्ता हम सब जानते हैं शिव शक्ति का वो अभिन्नता का रिश्ता है सूर्य का सूर्य की रोशनी से दीपक का प्रकाश से शकर का मिठास से ऐसा ही रिश्ता गुरुशिष्य का होता है जहाँ एक दूसरे की उपस्थिति के बगैर दूसरे का कोई अस्तित्व महसूस नहीं होता लेकिन शुरू में हमको ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि जब अब अभिन्नता का रिश्ता विकसित हो जाता है गुरु शिष्य के बीच में इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें जो पहला कदम उठाता है वो गुरुठ जब दीक्षा हुई तो बहुत समय तक कुछ इचक होती थी, थी कुछ कि कैसे अपने हृदय की बात कर सकता हूँ लेकिन मेरी हिचकीकरण तब आश्चर्य में तो बदल गई जब उन्होंने उनके लगे की सारी बातें मुझे बताऊ मेरे लिए ये बात ये अनुभव आज भी मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला है उन्होंने अपने जीवन के वो सारे हिस्से जो सामान्यतः एक व्यक्ति जो चेहरे के ऊपर लगा मास्क पहन के रखता है अपने आप को अच्छा बताना चाहता है अपनी कमियों को छिपाना चाहता है अपनी अच्छा को उजागर करना चाहता है उन सबके विरुद्ध उन्होंने अपने जीवन के समस्त चरित्र को मेरे सामने ऐसे उजागर कर दिया था जैसे मैं उन्हें कई जन्मों से जानता हूँ तरंतर आने वाले समय में वो मेरे बारे में वो सब कुछ जानते थे जो शायद मैं किसी को बताने में इचक महसूस कर सकता मेरे अच्छे पक्ष बुरे पक्ष मेरी कमजोरियाँ वो सब कुछ हो और किसी को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ा जो पहलू है वो होता है किसी को अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार करना प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें खूबसूरती ही देखें अच्छा ये दे प्रेम में हम सौदा देखें कि हमने उसे ये दिया उसके बदले में उसने क्या दिया ये सचमुच में प्रेम की परिभाषा से बाहर की वस्तु है अगर हम स्नेह प्रेम करते हैं तो हमें इन सब से बाहर आना चाहिए ये सौदा प्रेरणा नहीं होता वरण एक अभिन्नता का रिश्ता होता है जहाँ हर मेरी कमी दूसरा अपनी कमी समझता है मेरे मेरी खूबी को अपनी खूबी समझता है और ये रिश्ता तभी विकसित होता है और ये रिश्ता न केवल गुरु शिष्य का कि लेकिन किसी रिश्ते में, जब हम समग्रता से स्वीकृति देते हैं तभी वो रिश्ता स है जिसमें अपेक्षाएँ नगड़ने होती है और देने की भावना त्याग की भावना स्नेह की भावना ऊपर प्रबल होती है हमारे गुरुदेव ऐसे ही थे जिन्होंने जो प्यार दिया वो प्यार वो स्नेह और साथ ही साथ वो सम्मान में जो मैं कहीं से कल्पना नहीं कर सकती अकल्पनीय प्रेम अकल्पनी था अकल्पनीय सम्मान था अकल्पनीय अभिन्नता वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे और आज मैं उनको इस तरह से देखता हूँ कि वो पहले अंतर से इतने खो गए हैं कि जब वो शरीर छोड़ के गए तो मुझे एक आंसू भी नहीं आया क्योंकि मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कभी मेरे हृदय से दूर जा सके इसलिए आज तक कभी उनकी कमी नहीं महसूस हुई कभी जब वो शशीर सशीर थे तो हमको प्रश्न पूछते थे वो जवाब देते थे लेकिन आज भी जब वो हृदय में प्रश्न होता है तो हृदय में जवाब मिल जाता है कभी ऐसा नहीं लगा कि वो आज यहां नहीं तो उनकी अनुपस्थिति का एहसास कभी भी नहीं हो पाया उन्होंने आरंभिक रूप से वेदांत का ज्ञान दिया खुद आए घर पर दीक्षा दी कई वर्षों तक उन्होंने अपना समय ऊर्जा इसलिए व्यक्त करी कि वो एक शिष्य को तैयार कर सके मेरी योग्यताएँ कम थीं और उनकी देने की इच्छा प्रबत्तम थी शायद मैं बहुत कुछ और मिलने पाता अगर मैं अधिक योग्य होता अधिक समय पाता अधिक समर्पण होता लेकिन जितना भी था उसमें मुझे जो मिला मेरी आवश्यकता और उम्मीद या मेरी क्षमताओं से कुछ अधिक या कहीं ग्रहण अधिक मिला उन्होंने आरंभिक रूप से जो वेदांत यादों पर ध्यान दिया उसके उपरान्त उन्होंने दर्शन समझने के लिए प्रभादेवी माता जी के पास भी हमारे देश में जो शिव दर्शन है वो मूलतः दरा, दो तरह का शिव दर्शन है पूरे हिंदुस्तान में दिखाई हैं, जिसमें हमारे भगवान शंकर होते हैं डमरू वाले जहाँ रुद्राक्ष की माला होती है कि त्रिकुंडी होती है त्रिशूल होता है भस्म होती है लेकिन इन सब के पीछे एक ईजोडी के पूर्ण रहस्य है उस रहस्य को न जानते हुए हम उस स्वरूप को मात्र वैश्य से कहा करें उसको हमने आराध्य देव के रूप में मानते हैं उसमें बुराई कुछ भी नहीं है वो सब कुछ स्तुत्य है उस सबकी स्तुति की जाने योग्य है उनकी भी जो देवता है और उनकी भी जो भक्त हैं सबको सबको इस है क्योंकि उनकी भक्ति में कोई संशय की आवश्यकता नहीं द्वैतवादी शिवदर्शन हमारे समस्त हिंदुस्तान में अधिक रूप से प्रचलित है इन अद्वैतवादी शिवदर्शन जिसे त्रिक्तर्शन कहते हैं, या काश में शिवदर्शन ये वेदांत की शिव होनी है वेदांत हमें अद्वैत सिखाता है वो बताता है अहम ब्रह्माष्टमी जो मेमू मेरा जो सहार है वो ब्रह्म है मेरा जो उपस्थिति का जो, जो एसेंस है मेरे भीतर के भीतर के भीतर जो मेरा सत्य है वो ब्रह्म है वही बीज न केवल मेरा हो वर्न वो समस्त सृष्टि का समस्त सृष्टि की अभिव्यक्ति मेरी चेतना से यही सत्य शिवदर्शन का भी है कि अत्यंत जो हमारा मैं है अत्यंत अंदर अंदर के अंदर जब हम अंदर जाके बाहर के प्रभावों से मुक्त होकर हृदय के भीतर जाते हैं तो जब हमको वो सत्य दिखाई देता है या जिसका एहसास होता है हम उनको इंद्रियों से तक किसी सत्य को देख नहीं सकते क्योंकि वो सत्य ही है जो तो इंद्रियों से संसार को देख रहा है तो उस सत्य को इंद्रियों से देखना तो संभव नहीं है अगर कोई कहे कि आत्मा है तो उसे लापे लेबोरेटरी में सिद्ध करिए वो चीज़ें इसलिए संभव नहीं है, जितना है कि जितना सिद्ध रहने कि प्रमाण है वो प्रमाण स्वयं चैतन्य पर आधारित है ये बात मैं नहीं बोल रहा ये बात क्वांटम बोलती है आज का विज्ञान बोलता है कि एक तंत्र होता है तंत्र का तो एक सत्य होता है एक प्रयोग हो रहा है उस प्रयोग में किसी समय आज से करीब सवा सौ बरस पहले तक ये माना जाता था कि प्रयोग में हमको जो कुछ होता दिखाई दे रहा है वही प्रमाण है वही प्रमाण है और हम मात्र देखने वाले हैं जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है इसमें लिप्त नहीं है हम इससे बिल्कुल अलग हम खाली दर्शक या हम एक्सपेरिमेंटल हैं ऑब्जर्वर है प्रेक्षक निरीक्षक हम बाहर से इसको देखते हैं और जो प्रयोग होता है उस प्रयोग का हम निरीक्षण करते हैं और उस निरीक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं वो प्रमाण के अलग लेकिन ये विज्ञान का जो आधार था अधूरा था इस सिस्टम में उन्होंने परीक्षक को अलग कर दिया था प्रेक्षक को अलग करने के बाद में जो परिणाम मिलते थे परिणाम अधूरे थे आप वो कहें कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि ऐसा हुआ आप इसको प्रमाण मानेंगे क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा लेकिन आपने तो वो देखा जो आपके आंखों ने दिखाया आप तो आंख की गुलाम आंखें आपको सत्य देखने से वंचित करती हैं आंखें आपको सत्य दिखाती नहीं है ना कान आपको सत्य सुनाते हैं न आपकी उंगलियां सत्य को छू सकती है आपके समस्त ज्ञानेंद्र या सत्य को छू भी नहीं सकती देख भी नहीं सकती स्पर्श भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सत्य बाहर नहीं है आप कभी कहते कि मैंने अपनी आँखों से देखा लेकिन सच कुछ में आंखें एक बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम दिखाती हैं जो विजुबल स्पेक्ट्रम है जो संसार के अंदर जो इंद्रधनुष है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यवस्था एक छोटा सा हिस्सा है जैसे कि आप सत्य को देखने के लिए किसी छोटे से छह महीने से देखें और कहें ऐसा है ऐसे ही हम संसार को अपनी उस नज़र से देखते हैं जो नज़र स्वयं परिपक्व है अधूरी है और वो जो दिखाते हैं वो देखते इसलिए वास्तव में जब तक एक्सपेरिमेंटर को एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ा नहीं जाएगा जब प्रयोग करने वाला भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि कहते हैं कि प्रयोग करने वाला किसी प्रयोग का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जैसे हम कहें कि हमने इसको मिर्ची में नमक में मिलाया नमक में तेल मिलाया तेल के अंदर हलवा में जैसे कोई भी चीज़ की रेसिपी बनाएं इस सब के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है तो पता है क्या वो जो मिला रहा है इस चीज़ को एक सहजता से का समझने का तरीका समझने का तरीका ये कि, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी भी प्रयोग के अंदर प्रयोग ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आगे चल देखें मंदिर जाते हैं हम मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर में क्या होती है एक पाषाण की मूर्त होती है वो मूर्त पाषाण की भी हो सकती है या किसी अन्य वस्तु की हो सकती है, लेकिन यह मूर्त जड़ होती है उस मूर्त में प्राण नहीं होती तो अगर एक सिस्टम देखेंगे जैसे अभी अपन मिर्ची मसाले की बात ऐसे एक सिस्टम देखें एक मंदिर है उसमें एक बिल्डिंग है बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर है मूर्ति है कृष्ण जी की मूर्ति रखी है और एक भक्त कहता है उसको पूजा करता है अब इस तंत्र में ये तीन चीजें देखी है हमको एक हमको एक बावन दिखाई देता है जिसको मंदिर होते उसमें मूर्ति है और तीसरा एक भक्त जाता है अभी क्या है तीन तीन का एक सिस्टम है, इस इस तीन के सिस्टम, सिस्टम को में तंत्र तंत्र बोलते हैं, इस तीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या हो? क्या हो क्या या वो भवन मूर्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इन तीनों में भक्त तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मूर्ति और जो भावना है वो गौण है।, तो है।, तो है तो भक्त का है क्यों भक्त के प्राण क्योंकि प्राण तो यहाँ भक्त ही है भक्त के प्राण उस मूर्ति को प्राणित करते हैं हम प्राण प्रतिष्ठा जो बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हमारे प्राण उससे अभिन्न हो हमारे प्राण उस मूर्ति को प्राणित करते हमारी जो भावना है जो हमारी श्रद्धा है उस मूर्ति में परमेश्वर के प्राण प्रतिष्ठित कर यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही वैज्ञानिक बात भी है कि इस में सबसे महत्वपूर्ण भक्त है एक उर्दू में एक शेर भी है वो शेर तो मुझे स्मरण नहीं आता गुरु जी सुनाते थे कि हमने सर उठा लिया तेरे मंदिर से अब हमने सर उठा लिया अब तो अपनी रौनक बचा के बता ईश्वर की रौनक भक्त से गुरु ने दीक्षा के बाद है कविता लिखी जो मैंने एक छोटी सी बुकलेट है इसके बाद आज भी ले सकता उस, एक जो के के पत्र के उस पत्र में लिखा था गुरु बनने का एहसास होता है शिष्य से ही गुरु को गुरु बनने का एहसास होता है भक्त से ही परमेश्वर को परमेश्वरों में का एहसास होता है और भक्त के रूप में भी परमेश्वर ही है लेकिन वो अपने स्वयं के एहसास के लिए वो दर्पण की तरह भक्त को तो यहाँ हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहाँ पर कि भिन्नता नहीं है एक यूनिट समस्त सृष्टि एक इकाई है जहाँ भक्त भगवान संसार ये सब एक ही बीज से निकले हैं एक ही स्रोत से निकले हैं और ये सब कुछ अभिन्नता परमेश्वर एक था और वो एक ही था और वो अकेला था उसने जब अनेक होना चाहा तब ये संसार की अभिन्नता उसने अपने आप से निर्मित की जब आप दो मकान बनाना चाहते हो एक मकान बनाना चाहते हो तो एक केकड़ा में ढूंढते हो फिर से रेती लाते हो फिर से सीमेंट लाते हैं फिर से लोहा लाते हैं भगवान के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो किसी तरीके से कोई कि भैया तुम बना दो, तुम बना दो, बना ये ये अभिव्यक्ति करी इसलिए समस्त सृष्टि क्या है परमेश्वर का शरीर समस्त सृष्टि परमेश्वर का वहां में शरीर समस्त सृष्टि को आकर हम देख ले तो सब तरफ परमेश्वर के दर्शन होना चाहिए न केवल मंदिर में वन जहाँ भी जाए ईश्वर के दर्शन होते तो समस्त सृष्टि परमेश्वर का शरीर है ये बात जब हृदय में स्थिर होती है तब तो हमको एक बात समझ में आती है आरंभिक रूप से जब हम किसी आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आरंभ में जो दीक्षा होती है उसे समूह की दीक्षा के गुरु समझाकर ऐसा करो ऐसा नियम करो इतने इतने बजे तक पूजा करो इतने माला जगो इतने पाठ करो इसको समझी दीक्षा इसका मतलब कि वो आपको कुछ करने के लिए कहते हैं वो करने के लिए कहते हैं जो तो कहते हैं ताकि एक कमिटमेंट का एक प्रतिबद्धता का मतलब आप समझो। जीवन में जब प्रतिबद्धता होती है कमिटमेंट होता है तो जीवन का गौरव बढ़ है जीवन में जीने की जो माता है जिसका मतलब है जीवन के जीने की जो महत्ता है वो उच्चतर हो जाती है जीवन में जीने की उच्चता महत्ता, तब उच्चतर होती है जब हम किसी कमिटमेंट के साथ में जिंदगी जीते किसी प्रतिबद्धता के, के साथ में या किसी एक निश्चित नियम के साथ में उसी को समय दिशा होती है तो आरंभिक रूप से गुरुजन सामीयिक दीक्षा करते हैं वो बताते हैं कि ऐसा सरकार उसके बाद में जब तो ये समय दीक्षा का उपयोग यह नहीं है कि पर्याप्त है बस अंतिम नहीं ये एक आरंभिक रूप से जैसे आप बच्चे को लेके जाओगे तो उसको प्ले स्कूल या के जी वन में भर्ती करो, ऐसा नहीं कि सीधे कॉलेज पे ले जाके भर्ती करोगे निश्चित रूप से आपको उस स्तर पर लेके जाना है जहां से उसकी उन्नति आरम्भ होती है यही स्थिति सामीयिक दीक्षा की होती है कि जब गुरु शिष्य को कुछ नियम बताते कि नियमों के अधीन चलते ये तब तक होता है जब तो तक तो गुरु को विश्वास नहीं होता जाता कि यह हम परिपक्व हो जाए जब वो परिपक्व होता है तो उससे वो उसको मुक्त कर है। कि अब इसके बाद हम इस ज्ञान को स्वीकार करो इस ज्ञान को अपने जीवन में अंगीकार करो दृष्टिकोण बदलो आरंभिक रूप से कई बार ये भी रहता है कि ये लगाओ ऐसे कपड़े पहनो कपड़। लेकिन ये सब चीज़ें एक सीमित समय के उस समय के बाद में उन सब से उनको मुक्त कर देता पहले बोलते ऐसा मत करो ऐसा करो इसको बोलते विधि निषेधि ऐसा करना है निषेध देना ऐसा नहीं करना है इसके अलावा एक और होती है हे उपाधेय ये चीज गलत है हे, हे है यानी त्याज्य त्याज है ये ना है पाना पाने है तो हे उपाधेय विज्ञान होता है विधिन विदि, निशेष विज्ञान इसके अंतर्गत सभी दीक्षा होती है जब बताते हैं कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है ऐसा पाना है ऐसा छोड़ना है जैसे आपकी ऐसी आदत है आदत को छोड़ो ये नई आदत को पकड़ो ये कार्य करो कार्य मत कर दो चीज को संभालो इस चीज को छोड़ दो इस तरह से जो हे है और विधि निषेध की जो एक सीमा होती जब उसकी परिपक्वता बढ़ती है वो जब समझता है शिष्य को परिपक्व करने की जिम्मेदारी गुरु की होती जिस दुकान को लगाई उस दुकान को समेटने की भी जिम्मेदारी गुरु की कि अगर तुमको सामान्य दीक्षा दी है तो उस दीक्षा से ऊपर लाने की भी जिम्मेदारी गुरु की और यही कारण है कि गुरु के शिष्य से रिश्ता अभिन्नता का होता है और गुरु से कभी भी शिष्य उत्तर की डिमांड नहीं करती आप बताओ ऐसा क्यों? पूछ सकते हो लेकिन गुरु उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है वो उत्तर अपनी क्रियाओं से देगा ना के साथ आने वाले परिवर्तनों से उत्तर देगा उसके उत्तर देने के तरीके अलग है उस पर स्वतंत्र वो कैसे उत्तर देगा उस दे। वो समय पर देगा वो उत्तर देने के लिए नहीं कि आपने प्रश्न पूछा उसमें खड़े हुए उत्तर जरूर नहीं है हो सकता है वो मुस्कुरा और बात बदल दें लेकिन उसके जयन से वो बात जाएगी कि आपके हृदय में क्या है वो उत्तर जरूर मिलेगा लेकिन के साथ मिलेगा समय के साथ परिपक्वता आती है जो उच्चतर उत्पन्न होती है उस स्थिति में अंत जो है अंतिम स्थिति वो है कि हे उपादेय का ही त्याग कर न कुछ त्याज है न कुछ प्राप्त करने लायक न कुछ उपाध्यय है न कुछ विधि है न कुछ निषेध विधि भी, भी नहीं है क्यों? क्यों कि ऐसा करो निषेध भी नहीं है ऐसा मत करो क्यों क्योंकि जब परिपक्व निकाह से संसार को देखते हैं समस्त सृष्टि में शिवमयता दिखाई देती है अब आपकी अपनी स्वयं की अस्तित्व को आप जानते हैं कि शिव आम हो तत्व तुम भी शिव हो मैं भी शिव हूं और सर्वकल परम, सारा ब्रह्म सारा संसार शिवमय है उसको ब्रह्म मय बोल दो शिव एक ही बात तो सारा संसार ब्रह्म मय है सारा संसार शिवमय है मैं खुद शिव हूं और समस्त सृष्टि की एक रेत का कण भी हो तो उसका अंतिम सत्य शिव क्योंकि उसने कहीं और से नहीं बनवाया अपने ही अस्तित्व से वो रेत का कण बनाया इसलिए समस्त सृष्टि में जो ज्ञान हो है वह बोलता नहीं लेकिन वो जानता है कि जिधर देखो जित्र जिधर देखता हूँ मुझे तेरे ही दर्शन होते मैं कहूँ श्री भगवान लेकिन ये बात बोलना बड़ा आसान है जो जिनको एहसास नहीं होता है वो बोलते हैं शिवों लेकिन जिसको एहसास होता है वो बोलते है। वो है। तो है। एस को बोला नहीं, ही क्योंकि इसलिए परिपक्व स्थिति में हम द्वैत से उठकर अद्वैत में आ जाते हैं हमारी द्वैत्तवादी दिशा अद्वैतवादी गुरु कहते हैं न केवल गुरु शिष्य का रिश्ता हमारे में आध्यात्मिक एक तालाब की तरह स्थिर नहीं है न शास्त्र तालाब की तरह स्थिर है हम समझ सकते हैं शास्त्र जब लिखे जाते हैं हम लोग इस मामले में बड़े कट्टर हो जाते हैं ऐसा शास्त्र न कहा लिखा है ऐसा तो लिखा है सचमुच में उनकी व्याख्या समसामयिक व्याख्या कंटेम्प्ररी एक्सप्लेनेशन जरूरी तो वर्तमान काल का में वो किस है? और ये एक्सप्लेनेशन आपको आपके गुरुजन ही करके दे सकते गुरु ही उसकी व्याख्या ठीक से क्योंकि अगर हम अज्ञान के द्वारा उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे तो कभी क्या हम हाँ उसके विपरीत परिणाम प्राप्त कर सकते इसमें सही परिणाम तो प्राप्त करने की के लिए एक आवश्यकता होती है जो उसकी सही व्याख्या करते रह और जैसे शिव दर्शन में अंत में एक है भैरव स्त्रोत <laughs> जो अंतिम हमारा गंतव्य जहाँ ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है ना कहीं जाना है न ही कहीं कुछ पकड़ना है ना कुछ पहनना है ना कुछ बोलना है कोई स्तुति नहीं है कोई पूजा नहीं है कोई गंतव्य नहीं है कोई तीर्थ नहीं है कोई पूजा नहीं है कोई देवता नहीं कोई मंदिर नहीं कोई पवित्रता नहीं है कोई अपवित्रता नहीं है सब कुछ समस्त सृष्टि में एक परमेश्वर शिव का एक खेल है और उस समस्त सृष्टि के खेल में आप भी उतने ही हैं बड़े खिलाड़ी हो जितना शिव है और जितने सब हैं शिव ही जैसे हमारे शरीर में अलग अलग रोम हैं ऐसे हम सब यहाँ पर सृष्टि में परमेश्वर शिव के रोम हैं जब तक हम नहीं जानते इस बात जब तक हम उसको कहते हैं कि हम इतने प्रणाम इस का है हमारी बड़ी महत्वपूर्ण कहती है तम शक्ति चक्र विभव प्रभाव शंकर जिसके आंख खोलने से संसार का आविर्भाव हो जाता है जिसके आँख बंद करने से संसार वापस विलुप्त हो जाता है अपने हाँ परमेश्वर में सिमट जाते शक्ति चक्र बोलते संसार परमेश्वर की शक्ति ही है जो संसार के रूप में दिखाई देती है तम शक्ति चक्र विभोम प्रभुम शंकर को मैं प्रणाम करता ये पहला श्लोक है आप कहोगे तो द्वैतवादी तो बात कह रहे हैं कि शंकर को प्रणाम कर रहे हैं और एक तरफ बाद में बोलोगे क्या शंकर तो मैं बोलू तो ये द्वैतवादी बात क्यों हम अपनी यात्रा द्वित से शुरू करके अद्वैत तक हम सब अध्यात्म का एक ही मतलब है यहाँ पर दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। होते नहीं हुआ hmm. सत्संग में नहीं जाएंगे जाए। क्यों क्योंकि उनमें अभी तक शक्तिपात नहीं हुआ जब तक शक्ति पाठ परमेश्वर का नहीं होता वो कभी भी किसी भी तरह से सत्य की खोज में नहीं उनका सत्य होता है कि मेरा जो सामाजिक कार्य कुशलता से संपन्न हो जाए मेरा व्यवसाय कुशलता से चल जाए मेरे बच्चों की व्यवस्था अच्छे से हो जाए कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे अच्छे नौकरी से काम धंधे से लग जाए या मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा उच्चतर होती चली जाए यही हमारे एक भावना होते हैं और इस भावना के अंतर्गत हम जीते हैं वो हम अपने संसार को तो बड़ा प्रबल बना जाता है हम सत् ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं पुण्य कमाते हैं पुण्य के लिए कार्य करते हैं लेकिन हमारी मनुष्य जीवन की सार्थकता नगण्य मात्र हो जाती है मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो इस जीवन में पूर्ण नहीं है चाहे हम कितने भी प्रतिष्ठित हो जाए कितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सोशल पावर से हमारी जीवन की यात्रा में एक कदम भी शुरुआत में पहला कदम भी हमने अभी रखा क्योंकि अभी हम शक्ति पाठ तंत्र में लिखा है कि जिन पर शक्ति पाठ नहीं हुआ उसकी तुम पेड़ पकड़ोगे कि तुम मेरे पास आ जाए मैं तुम एक अच्छी बात बताता हूँ तो तुमको लाभ मार के क्यों परेशान काम धनने का समय है कमाने का समय है परेशान लेकिन जिस पर अगर शक्तिपात हुआ हो उसे तुम लात मारो तो वापस बेल पड़ेगा। कि माफ करो मेरे गलती मेरी मुझे आप ज्ञान दे क्यों जब शक्तिपात होता है वो कई तरह का शक्तिपात एक तीव्रतम शक्तिपात होता है जिससे जिस पर शक्तिपात होता है देवत्तम गुरु बन जाए वो संसार को प्रकाशक प्रकाश देने वाला बन जाता संसार का मार्गदर्शक बन जाता जिस पर मध्यम शक्तिपात होता है वो उच्च कोटे का शिष्य बन जाता है और जिस पर मंद भी होता है वो कम से कम अपने जीवन की सार सार्थकता को खोजने के लिए निकल जाती गुरु की खोज में निकल जाती सत्य की खोज में निकल जाती यह कम से कम अपना काम धंधा करते करते भी उसके दिमाग में एक चीज बार बार पक चुकती है कि ये सब क्यों ये क्या है क्या है जीवन में कि मुझे आ रहा है खाना खा रहा हूँ रोजाना बच्चे पैदा हो रहे हैं दौलत खट्टी हो रही है सब कुछ हो रहा है और उपरतावस्था आप आते हैं ये सब कुछ छूट जाएगा और उसके बाद में मेरे हिस्से वही आएगा जो मैंने कर्म किए हैं तो क्या इन सब से कोई बिजका रास्ता है कर्मों के बगैर निकल जाऊँ और वो सब कुछ ले जाऊँ क्योंकि कर्म की पोटली अटक जाती है इतना बारिक रास्ता है मुक्ति का कि वहाँ आपके कर्मों को लेकर आप नहीं जा सकते जब तक उसको पीछे नहीं छोड़ देते आपकी आत्मा तो निकल सकती है लेकिन आपके कर्म आपको निकल नहीं मिलते फिर कोई महीन रास्ते से आप कर्मों के साथ नहीं निकल सकते तो कर्म के बगैर हम कैसे निकले ये आपको अध्यात्म आपकी जीवन रेखा वो बताती है अध्यात्म बिना कर्म के हमारे आध्यात्मिक यात्रा बताती है कैसे कर्मों की उस पोटली को हम ले जाएं ताकि उस महीन रास्ते से बाहर जा सके जहाँ कर्मों का प्रवेश नहीं क्योंकि जब कर्म होंगे साथ में तो हम उस वहीं रास्ते से बाहर जा पाना सम्भाल आत्मा जा सकती है लेकिन वो कर्मों के आवरण के साथ नहीं जा सकती तो कर्मों के बगैर हम कैसे जीवन चाहिए हम कहते हैं गर्म तो रोज सोना भी कर्म है उठना भी कर्म है खाना भी कर्म है और फिर उस समय है नहीं तो कर रहे हैं स्नान करना है इसमें कोई बाप पुण्य नहीं लगता भोजन करना है जीवन की रक्षा करना है हमारा कर्तव्य इसमें कोई पाप पुण्य का सवाल लेकिन हम इससे इतर कर्म करते हैं जीवन जीने के लिए जो हम व्यवसाय करते हैं प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रयास करते हैं राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए कुछ प्रयास करते हैं उन परिस्थितियों में हमसे जो कार्य होते हैं उन कार्यों को पाप पुण्य की श्रेणी में डाला जा सकता पाप भी बेड़ी है पुण्य भी बेड़ी है दोनों के साथ भी निकल पाना कठिन है। पुण्य अर्जित कर लिया तो इतना अर्जित कर लिया कि उसके बोझ को लेकर वापस में मुक्त होना मुश्किल है। पाप अर्जित कर लिया तो तो भी मुश्किल है। जब पाप की भावना से कोई काम किया जाता है तो हमारी अंतरात्मा जानती है हमने षड्यंत्र किया है हम बाहर नहीं हम इसका परिणाम होता पुण्य की भावना से काम किया है तो हमारा इंतजार है कि कब पुण्य फल में और कब हम इसका सुख भोग तो हम वो उस भावना से जब काम करते हैं तो वो भी हमारे लिए अड़चन है तो हम कैसे काम करें कि ना हमें पुण्य मिले ना पाप मिले और हम उस महीन रास्ते से जा सकते जहाँ मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है तो मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है उसके पहले हमको दोनों चीज़ें छोड़ना होती पाप नहीं छोड़ना है पुण्य भी छोड़ना है। दोनों बेड़ियाँ हैं एक सोने की बेड़ी है एक लोहे की बेड़ी है बेड़ियाँ तो बेड़ियां हैं आपको कुछ सोने के पिंजरे में बंद करोगे तो बड़े खुश तो नहीं हो जाओगे करोड़ों रुपए का पिंजरा है लेकिन पिंजरा है वहाँ पर कोई मुक्ति तो नहीं है क्योंकि मुक्ति का संबंध धन से नहीं है धन से होता तो फिर आपको अगर जीवन भर के लिए तो इंसान हो सोने के पिंजरे में बंद कर लेकिन सोना चांदी हीरे जवानन को सा पिंजरा पिंजरा तो पिंजरा ही है वो आपको मुक्ति का बाधक है ऐसे ही पुण्य भी मुक्ति का बाधक है वो कभी मुक्त नहीं होगा फिर कहेंगे क्या हम हाँ अच्छे काम नहीं करें आप कह रहे हो पुण्य तो मुक्ति का वादक है तो अच्छे काम नहीं करें बिल्कुल करें लेकिन उसको करने के पीछे हमारा जो आशय होता है वो कर्म जड़ है किसी भी कर्म से कुछ नहीं होता कर्म जड़ हत्या करो चाहे प्रसाद बांटो दोनों से कुछ नहीं होता माँ उसके पीछे का इंटेंशन क्या है अर्जुन ने ती हत्या करी और मुक्त हो गया क्यों क्योंकि उसके पीछे का जो आशय था वो आशय सीमित आशय नहीं था व्यक्ति पर आशय नहीं था कि मुझे सुख भोगना है मुझे राज्य भोगना है उसकी एक जिम्मेदारी थी कि एक दुशासन है बुरा शासन जो अत्याचार कर रहा है संसद उस अत्याचार से संसार की मुक्ति कर रहा है और ये क्षत्रिय होने के नाते उसकी जिम्मेदारी इस राज तत्व की उनको अधिकार है अनधिकार रूप से वो लड़े उस अधिकार है और इस अधिकार का वो उपयोग कर रहे हैं तो उस समय वो समस्त आतियों का नाश करना उसके लिए कोई पाप गर्म नहीं था अगर वो सोचता है कि नहीं ये अधिकार ये इतना तो ज्यादा भ्रष्टाचार करके लोगों को परेशान करके इतना सुख भोग रहा है अब ऐसा मैं करूं लोगों को परेशान करके अब मैं धन कमूंगा और मैं सुख भोगूंगा तो निश्चित रूप से कोई युद्ध में पाप नहीं होता महा तो किसी भी कर्म करने सभी कर्म जड़ हैं लेकिन महात्व तो उसके पीछे क्या आशय जब हमारा आशय न पाप का हो या न षड्यंत्र न न हमारा आशय पुण्य का हो कि इससे हमको प्रतिष्ठा मिलेगी या इससे हमको सुख मिलेगा इससे हमको स्वागत मिलेगा इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इस तर, तरीका भी कोई आशय नहीं हो लेकिन हमारा आशय प्रेम का प्रेम को अद्वैत से ज़्यादा किसी ने अच्छे तरह से नहीं समझा, जितने भी आप धर्म के दर्शनों को देख लो सबसे अधिक प्रेम की मान्यता अद्वैत दर्शन इसको हम बड़ी सरल तरीके से समझ सकते हैं आप अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं संसार में कोई भी नहीं है जिससे आप इतना प्रेम करते हो जितना आप अपने शरीर से आप कितना भी कहो कि मेरे पत्नी से प्रेम करता हूं बच्चों से प्रेम करता हूं अगर मरने की नौबत आएगी तो अपनी जान बचा के भाग जाओ चाहे वो पत्नी हो चाहे बच्चे आप अपने शरीर से ज़्यादा किसी से प्रेम करें ये सब लेकिन आप पूरा ब्रह्मांड मेरा शरीर है तो फिर आप कैसे पाप और कैसे पुण्य कर सकते आपकी आंख में आपकी उंगली चली जाए तो उंगली को पाप तो नहीं लगेगा क्योंकि आंख भी मेरी है उंगली भी नहीं हूँ अगर मेरे एक जेब से रुपया पैसा निकाल के दूसरे जेब में रख है तो क्या इधर चोरी हो गई नहीं क्योंकि ये जेब मेरी है जेब भी मेरी है। मेरा दृष्टिकोण जब समग्रता का होगा तो समग्रता के दृष्टिकोण में ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है तब क्या होता है तब से मुक्ति होती तभी ये डिवाइन लव या जिसको कहते दिव्य प्रेम वो मात्र आपको सीखने को अगर मिलता है तो वह अद्वैत को मिलता है जहां कोई को दूसरा समझ नहीं पुण्य करने के लिए भी दो चाहिए एक करने वाला एक जिस पर होने वाला पाप करने के लिए कम से कम दो चाहिए एक जिसके ऊपर पाप किया जाए एक पाप कम से कम दो जने होंगे तो जब तो पुण्य या पाप करोगे जब दुनिया में दो है ही नहीं तो पाप कौन करेगा और किस पे करेगा भगवान को पाप क्यों नहीं लगता वो इसलिए नहीं लगता कि उसके सेवा कोई यही नहीं वो आपको भी देखता है किसी दृष्टि से जैसे आप आपके शरीर को देखते हो इसलिए उससे कोई पाप नहीं लगता वो किसी सीमित भावना से काम नहीं करता आप अपने शरीर को जिस तरह देखते हो अगर समस्त यूनिवर्स को समस्त ब्रह्मांड को देखें तो ये बात विज्ञान समझ क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो वहां पर एक इकाई का व्यवहार महत्व तो नहीं रखता एक स्टेटिस्टिकल रिजल्ट महत्व तो रखता है यानी एक सांख्यिक परिणाम महत्वपूर्ण तो आप इसको इस तरीके से समझ कि अगर सड़क के ऊपर देखो कि पचास लोग जाए और आगे चौराहा तो वो लाडोबी वाला किधर जाएगा तो आप बोलोगे तो पता नहीं वो पता नहीं कि उसके मन में क्या है वो दाएं जाते जाते, जाते बाएड़ जाए बाए जाते जाते सीधा निकल जाए व्यक्तिगत व्यवहार को आप पकड़ लेते लेकिन फिर भी गणित तो वही रहेगा कि दस इधर जाते हैं, दस इधर जाते हैं और फिर सीधा यही सामूहिक व्यवहार है जिसको हम ये कह सकते हैं कि समग्रता से जब दृष्टिकोण होती है तो सामूहिक व्यवहार दिखाई देता है एक व्यक्तिगत व्यवहार महत्व तो नहीं लगता क्योंकि संसार कभी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं चलता संसार एक वैश्विक दृष्टिकोण से चलता है और ये वैक्सीम दृष्टिकोण यूनिवर्सल विजन ये जब हम विकसित करते हैं अपने तब तो हम अपने आप को एक विश्व नागरिक बनाते हैं और अद्वैत से अच्छा विश्व नागरिक बनाने की व्यवस्था विश्व में और कहीं मिली है अद्वैत है विश्व नागरिक बनाता है दृष्टिकोण बदलता है अद्वैत न तो आप कपड़े बदलता है न रहन सहन बदलता है आप किस धर्म में रहते हो उसको कोई सरोकार नहीं आप अपने घर में कौन से धर्म की प्रैक्टिस करते हो उससे उसको कोई सरोकार नहीं को वो धर्म से परे है अध्यात्म धर्म की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहां से अध्यात्म की सीमा शुरू परे, परे है किसी भी विधियों से परे है यहाँ कुछ प्राप्त करने लायक नहीं कुछ छोड़ने लायक नहीं कुछ करने लायक नहीं और कुछ न करने लायक नहीं है तो इस विधि निषेध और हे उपाधेय ज्ञान से परे अध्यात्म है और वहां पर जिसने स्नेह से कदम रखा उसके लिए फिर ना पाप है ना पुण्य है उपनिषद कहते हैं न पापम ना, ना पुण्य है लेकिन हम इस चीज़ को न जानकर कुछ लोग बेहिसाब उल्टे सुलटे काम करते हैं और फिर कहते हैं न पापम न पुण्यम ना पाप होता है ना पुण्य होता है लेकिन न पापम ने पुण्यम कहने के पहले ये अद्वैत दृष्टि का विकास होना जरूरी है आप उस दृष्टिकोण से जब सबको देखते हो संसार तब ही न पाप है पुण्य लेकिन जब वो दृष्टि नहीं है तो फिर पाप भी है और पुण्य भी क्योंकि महापुरुपुर के दोनों का अस्तित्व तो हम तभी समाप्त कर सकते हैं जब हमारा दृष्टिकोणवादी न रहकर अद्वैतवादी हो जाए इसलिए जो शिव है इसको हम वेदांत से आगे करवाए क्यों मानते हैं वेदांत में भी अवधारणा है हम ब्रह्म से तत्व में से सर्वखम ब्रह्म ये बात तो अद्वैत वेदांत भी में कहता है यहाँ पर क्या है ऐसा क्योंकि दर्शन दृष्टिकोण से जब हम इनकी व्याख्याएं करते हैं इनका विश्लेषण करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि जो शेय दर्शन है इस शेय दर्शन में कुछ भी अनुतरित नहीं है जिसको हम ये कह सकें ये बात छोड़ दी बिना किसी समझ के छोड़ दी है या अनिर्वचनीय नहीं है जैसे वेदांत में कहते हैं माया अनिर्वचनीय उसे कहते हैं वो माया सनातन यहाँ पर आलोचना करने का या किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है मैं तो आपको ये पता बताऊँ कि ये जो आरम्भिक ज्ञान तो सबको वेदांत से है वो निभाष लेकिन उसमें जो रह जाते हैं उसमें जो क्वेरी रह जाती है उसमें जो प्रश्न छोड़ जाते हैं उसमें जो, जो, जो शंकाएं रह जाती उन उन सबके पड़े जाने का तरीका होता है ये शिव दर्शन अद्वैतवादी शिव दर्शन तो अद्वैत शिव दर्शन उसको काशी में शिव दर्शन को कहते हैं हमारे है अब अंतिम बात पे आ जाते शुरू में हमने धन्यवाद कवा हो गुरु के बारे में बताया फिर द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन इनमें तो निता है उनको हमने सबसे पहले हमने समझ लिया कि परंपरा से जो गुरु-शिष्य की परंपरा से ज्ञान संसार में चला आया जो पहले मौखिक परंपरा से आता था फिर भगवान शिव ने देखा कि ये परंपराएं धीमे धीमे धूमी होते चली जा रही हैं तो जो शास्त्र बताते हैं कि स्वच्छंदनाथ ने शिव ने स्वच्छंद्रनाथ के रूप में जन्म लिया उन्होंने मानसिक पुत्र पैदा किया उसको अपनी दीक्षा दी उसे पूर्ण ज्ञान दिया उसके बाद उसे संसार में ज्ञान देने के लिए आगे बढ़ाया उसने भी मानस पुत्र उत्पन्न किया इस तरीके से पंद्रह पीढ़ियों तक मानस पुत्र उत्पन्न हुए उसके बाद में जब मानस पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता उनमें नहीं रही तो उन्होंने विवाह करके फिर पुत्र उत्पन्न किया वो फिर उसके बाद में वो उनको दीक्षा देते चले गए ये क्रम भी चलता रहा लेकिन वर्तमान काल में ये पिछले एक हज़ार बरस ये करीब करीब लुप्त तो प्राय हो गया था जिसे पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है लेकिन जो महाराज जिन्होंने इस ज्ञान को पुनः ज्वलंत करा सारे संसार को पढ़ाया और उसके बाद में सब लोगों को बताया कि ज्ञान कितना उच्च ये बात वर्तमान समय की ज़्यादा पुरानी नहीं है सन उन्नीस सौ में लक्ष्मण जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा सत्तावीस सितंबर इकहत्तर उसके पहले उन्होंने इस संसार को कई भाषाओं में कई देशों के विद्वानों को ज्ञान दिया और उसी परंपरा का ज्ञान मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी उसी परंपरा से दीक्षा मिली उसी परम्परा से ज्ञान मिला ये सब चीज़ें पूर्वजन्म के जो भी संस्कार रहे हैं उनके कारण या गुरुजनों का एक है जिसके कारण ये सब कुछ करने का स्वभाव मिला मैं माध्यम हूँ से ज़्यादा कुछ नहीं मैं खुद भी तब तक, तक खुद इन बातों पर अमल नहीं करता है जो मैं आपको कह रहा हूँ मैं भी उतना ही आज्ञा नहीं लेकिन हम सब तीन तरह के जो लोग हैं उसकी बात कर रहे थे पहले कि एक तो वो जिन पर शक्ति प्राप्त नहीं हुआ है वो न तो प्रश्न पूछते हैं कि मानव जन्म का महत्व तो क्या है न वो कभी परमेश्वर के लिए अपने जीवन की सार्थकता के लिए प्रयास करते जब शक्तिपात होता है तब हो वो गुरु शिक्षक के रिश्ते में बन तो संसार के लोग तीन तरह के कैसे हुए पहले वो जिन पर शक्तिपात नहीं हुआ वो है वो सामान्य जन है जिन पर शक्ति पात होता है उनको योगी बोलते हैं। यानी वो योगी वो जो ईश्वर के अनुभव के लिए तड़पता है अपने सत्य को जानने के लिए है, वो योगी कहलाता है। जो जान जाता है उसे ज्ञानी कहते हैं। तो संसार में तीन तरह के लोग हैं एक वो सामान्य जन जिनको आप कुछ भी कहो उनके हृदय में कभी भी कम्प्यूशन के प्रति या अपने जीवन के सार्वथ के प्रति कोई जागरूकता नहीं होती वो उस उसने खड़े हैं जहाँ अभी उन, वो इंतजार कर रहे हैं कि ईश्वर का शक्तिपात हो और उनके हृदय में कभी परमेश्वर के के प्रति प्रति अपने जीवन की के प्रति। वो जागरूकता उत्पन्न हो प्रश्न उत्पन्न हो और वो जानना चाहे कि मैं कौन हूं कहा कैसा हूं <coughs> मरने के पहले क्या चीजें करने लायक है फिर मैंने ना कि शायदी जीवन ग्राम व्यर्थ कर सकता है ये प्रश्न उठता है उसके हृदय में जिसके हृदय में उसके ऊपर शक्ति प्राप्त होती है अन्यथा वो व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी चीज में मात्र वो गोल गोल घूमता रहे गोल घूमने का मतलब कम होता है गोल घूमना और हृदय चलना दोनों चीजें अलग अलग होती एक होती सर्कुलर एक्टिविटी और एक होती लीनियर एक सर्कुलर एक्टिविटी होती है सुबह उठना दत्तुन करना स्नान करना पूजा करना रोटी खाना रोटी बनाना विश्राम करना धन गवाने जाना धन गवाना संध्या को भोजन करना है सो जाना ये हमारी एक सर्कुलर एक्टिविटी इसमें थोड़ा बहुत कमोपेश तब कुछ कुछ कम ज़्यादा होता है लेकिन ये सर्कुलर एक्टिविटी क्योंकि सोमवार से मंगलवार लगनी और मंगलवार से बुधवार लगनी और हमारा सन दो से छब्बीस अलग हो बस हम एक ही गति से उस गोल गोल गोल गोल में घूमते चलते जीवन नष्ट होता जाता है और हम उसी गोले में घूमते चलते कहाँ से चलते हैं से हमें मालूम नहीं और कहाँ जाना हमें मालूम नहीं हमारा गंतव्य हमारे से ओझन होता है हमारा गंतव्य एक ही होता है कि मर जाएंगे बस कोई गंतव्य हमारा और हमको इस बारे में कुछ इल्म नहीं है कोई ज्ञान नहीं है न कुछ समझ है कि उस चक्र से क्या जीवन सार्थक हो जाएगा ये ये प्रश्न भी नहीं है सर्कुलर एक्टिविटी एक एक्टिविटी एक होती है तो एक्टिविटी में अगले दिन मैं आज से हो रहा और एक आदमी कहता है मात्र अक्षर ज्ञान है मेरे को, कैसे को उसको एक बड़ा सड़क तरीके में समझाता है कि घर में एक रामायण की किताब खरीदो रामचरित मानस खरीदो आज आपने चार पेज पढ़े अगले दिन आठ पेज पढ़ लेंगे, लें होंगे लें। उसके अगले दिन बारह पेज का तक आपकी यात्रा हो जाएगी, ये भी एक लीनर है लीन क्योंकि आप पिछले दिन जो थे चार पेज तक थे अगले दिन आप आठ पेज का होगा अगले दिन बारह पेज रोजाना चार पेज रामचरितमानस का पढ़ रहे हो आपके जीवन में चाहे अन परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन सार्थक परिवर्तन आएगा पॉजिटिव चेंज आएगा क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव चेंज के लिए अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते तब तक आपको सर्कुलर क्योंकि तो वहां पर आप एक मंत्र है उसी को आपने बार बार किया हम कहते मंत्र को सिद्ध करें लेकिन उस सिद्धि से भी क्या होगा क्या वो सिद्धि आपको सार्थकता से हम ब्रह्मांस तक ले जा सकते ये प्रश्न तो हम आपको पूछना जरूरी क्योंकि दृष्टिकोण बदले सिवा संसार नहीं बदलता जब तक दृष्टि नहीं बदलती हमारे संसार की हमारी उपलब्धि हमारे, हमारे कर्म कर्मफल इन सबसे मुक्ति नहीं तो इसलिए दृष्टिकोण बदलना हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी होती और दृष्टिकोण बदलने के लिए समस्त सृष्टि को हम जिस दृष्टि से देखते हैं और उसको देखने वाले हैं उन तो दोनों के बीच के संबंध को समझना जरूरी है कि संसार और मुझे कोई भेद नहीं है एक व्यक्ति मेरे लिए आता है मुझे दुख देकर चला जाता है मेरे हृदय में कसमसाहट होता है ये क्यों आए अगली बार उसको देखते से मेरे को लगती है ये क्यों आ गया परेशान करेगा लेकिन एक अद्वैतवादी व्यक्ति क्या सोचे वो व्यक्ति निरपेक्ष रूप से अगर बुरा होता है तो उसके मित्र के लिए भी बुरा होता है उसकी पत्नी के लिए भी बुरा होता है उसके पुत्र के लिए भी बुरा होता है लेकिन उसके पुत्र तो उसको बहुत प्यार करता है वो उसके पुत्र को बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी को बहुत प्रेम करता है उसकी पत्नी उसको बहुत प्रेम करता है उसमें कहीं तो अच्छा नहीं अगर बिल्कुल अच्छा ना होती तो वो कैसे उसको घर परिवार के बहुत करता इसलिए उसमें निरपेक्ष रूप से कोई बुरा नहीं है वो मेरे लिए बुरा है किसी के लिए अच्छा है और कोई उसके प्रति न्यूट्रल उदासीन पता नहीं कौन है मैं जानता भी नहीं उसको तो तक कई तरह के एक ही व्यक्ति की डिफरेंट आइडेंटिटीज हो सकती है मेरे लिए वो दुश्मन है किसी का मित्र है किसी का पिता है किसी का पुत्र है और कोई के लिए वो इंडिफरेंट है बताने कौन है तो ये क्या हम हर व्यक्ति में क्या देखते हमारी दृष्टि गलत है हम व्यक्ति को देखते हैं ये बुरा है ये मेरा दुश्मन नहीं बन सकता सचमुच में हर व्यक्ति में हर व्यक्ति दर्पण है उसमें हम अपने कर्म देख रहे हैं हमको अगर कोई बुरा दिखता है हमारे कर्म बुरे हैं वो व्यक्ति में हमको प्रतिबिंबित हो रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमको दिख रहे हैं कि वो हम कैसे है कोई अगर हमारे लिए बुरा करने आता है तो बुरा फल लेके आता है इसका कारण क्या है हमारे कर्म हमने कुछ कर्म बुरे किए तो परमेश्वर शिव आता है उसके फल ले और हम उस परमेश्वर को भी बुरा समझ तो क्यों वो क्या करेगा वो तो निष्प्र है परमेश्वर को किसी से कोई प्रेम नहीं हो किसी से ना नहीं वो तो सबसे बराबर से प्रेम करता है वो जब हमारे दुष्कर्मों का फल लेके आता है तो हम उस लाने वाले से ही झगड़ पड़ते ये बुरा है क्योंकि कोई भी निरपेक्ष रूप बुरा नहीं होता कोई निरपेक्ष रूप से अच्छा हमारे लिए बड़े अच्छा वक्त पे हमको बहुत कुछ जरूरत थी किसी चीज के ऊपर लेके आ जाए तो हमने कहा जरूरत थी होगी वो, वो आपके कर्मों पर कर नहीं थी हो सकता बहुत बुरा आदमी है घर में लड़ाई लड़के आया लेकिन आपके लिए वो देवता हो गई क्योंकि आप उस व्यक्ति ने आप इस तरह से उस व्यक्ति के बात नहीं है सब में आपके आसपास संसार में जितने लोग हैं जितने घर मकान प्रतिष्ठा दुकान या आपके सामाजिक हैसियत जो कुछ है इस सब में क्या देख रहेगा आप अपने कर्मों के फल देख रहे हो ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करके बता रहा है कि आप कौन उसमें कुछ नहीं है मैं तो कहूँगा मेरा मकान खराब है मेरी पत्नी खराब है मेरे बच्चे ऐसे हैं किता करा करो ये सब में कुछ नहीं है वो सब अपने-अपने जगह सही है समस्या मुझ में है जो मैं उन सबको गलत दृष्टिकोण से देख रहा हूँ सचमुच में वो कुछ नहीं है वो तो रिफ्लेक्टर है वो मेरे कर्म में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ मेरे कर्म बता रहा है वो तो प्रतिबिंब में देख रहा हूँ मेरे अपने कर्मों को वही एक सत्य है एकमात्र सत्य यही संसार को देखने का तरीका है यही अद्वैत अधिक है जो आपको संसार को देखने की नज़र बदलता है जब आपके संसार को देखने की नजर बदलती है तो संसार के प्रति आपके हृदय में स्नेह प्रेम पैदा होता है तभी तो कहते हैं कि अद्वैत से ज्यादा आपको प्रेम करने का तरीका संसार में कोई नहीं <coughs> क्योंकि जब आप प्रेम सामान्य संसारिक भाषा में जिसको प्रेम कहते हैं वो सांसारिक भाषा के प्रेम सिर्फ मोह से ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि उसमें प्रतिकार भी चाहते आप किसी को बच्चे को, को प्रेम करते हो बाद में उसने बड़े हो के घर से निकाल दिया। तो आप बोलोगे देखो मैंने इसके लिए क्या नहीं किया और तो इसने मेरे को बुढ़ापे में दुख दे दिया आपने प्रेम किया इन्वेस्टमेंट किया आपने इन्वेस्टमेंट किया था कि बच्चा बड़ा हो जाए इसको अच्छे धंधे से लगा दूँ अच्छी एजुकेशन दे दूँ खूब कमाएगा तो मेरी मौज देखो मेरा छोटा टिका कम है बहुत बढ़िया धंधे से और मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो बढ़ गई लेकिन मैं उस बच्चे को प्रेम नहीं किया बच्चे में जो बेड इन्वेस्टमेंट शेयर शेयर का हाँ चले गए वैसे ही काम है बच्चे ने हमको रिटर्न दी तो हम चलते हैं वो बच्चा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट में में हमने उस बच्चे इनमें तो बच्चों को हम प्रेम करते नहीं और उसमें इन्वेस्ट करते नहीं हमारी बहुत बड़ी बच्चों को हम प्रॉपर्टी समझ लेते तो यही हमारा दृष्टिकोण अद्वैत हुआ जब होता है तो फिर हम इस संसार को देखने हमारा नजरिया बदलता है फिर ना तो पाप होता है पुण्य होता है न हम किसी विधियों के घेरे में बंध जाए विधि हमें ऐसा कर रहे करना ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना ऐसा विधि ऐसा निषेध ऐसा है ऐसा उपाधेय कब तक हम इसे उपाध है कि कई जन्मों में भी हम इससे छूटेंगे और इसे छूटने का तरीका मात्र ज्ञान <coughs> और ज्ञान के सिवा कोई तरीका नहीं है जिससे हमें सबसे छूट सकते ज्ञान एबुरता से उपलब्ध है मात्र हम अपने आँख कान नाक सब बंद कर लेंगे तो किधर से गुस्से हम चाहते ही नहीं कि हमको क्योंकि हम अपने अपने दायरों में बंद अपने अपने कमरों में कैद है हम अपने पट दिमाग तक खोलते हम बंद दिमाग से संसार को देखते बस यही सत्य यही सत्य। हम सत्य को भी अपनी नजर से देखना चाहते हैं अपने दृष्टिकोण से देखना चाहते अपने फ्रेम में फिट करना चाहते हैं यह सत्य सत्य जैसा है वैसा नहीं देखना सत्य को वैसे देखना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं सत्य को वैसा दिखे जैसे हम चाहते यह हमारी जिंदगी हमको सत्य देखने से वंचित सत्य की यात्रा पर निकलने वाला कभी यह नहीं सोचेगा कि सत्य कैसा है लेकिन हम सत्य की यात्रा पर नहीं जाएंगे सत्य तो कैसा ही है वो सत्य तो डमरू वाला ही है वो सत्य तो बांसुरी वाला ही है सत्य तो ये है लेकिन हम इन सत्य को जब तक सत्य समझते रहेंगे तब उस वास्तविक सत्यता कैसे जाएंगे क्योंकि हम जुडाइज हैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त है मान लेते हैं कि ऐसा ये दृष्टिकोण आपको अद्वैत दर्शित देता है अद्वैत दर्शित जब आपको ये दृष्टिकोण देता है तो सबके प्रति देखने की सोचने की निगाह आपकी बदल जाती तो ये छोटा सा परिचय था, था अद्वैत दर्शक का मेरे गुरुदेव का परिचय था और हम सबके प्रति आभार जिनके कारण ये आश्रम में चल रहा है आप सब उपस्थित होते श्रवण करते हो उन लोगों के प्रति आभार जो इसको तो तो व्यवस्थित रूप से संभालते हैं और आप सबसे पुनः पुनः निवेदन इस आश्रम सब को सबको इतना ही करते रहना और आगे भी इसने बनाए रखना पुनः आभार के साथ अपने बात समाप्त करता हूँ और भोजन प्रसादी तैयार हो ही चुकी है तो आप सब में इस बता दें कि कोई भी भोजन निवेदन में चला जाए बहुत बहुत धन्यवाद